हमारे गुरु और उनका संदेश सबों का यह समावेश प्रत्येक की यह स्वतंत्रता हिंदू धर्म की ऐसी गरिमा न बन पाती यदि उसका परम आह्वान और उसकी मधुरतम प्रतिज्ञा यह होती हे अमृत पुत्रों सुनो उच्चतर लोगों में रहने वालों तुम भी सुनो मैंने उस पुराण पुरुष को पा लिया है जो समस्त अंधकार समस्त भ्रांति के परे है और तुम भी उनको जानकर मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर सकोगे शुण्वंतु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये आए धा दिव्या तस्थु वेदा हमेत पुरुष महात आदिवर्णम तमसह परस्ता पंथा विद्य अनाया श्वेता सुतरूपनिषद यही है वह शब्द जिसके निमित्त शेष सब का अस्तिव है और रहा है इसी में वह चरम अनुभूति है जिसमें अन्य सबका तिरोभाव हो जाता है जब हमारा प्रस्तुत कार्य नामक अपने व्याख्यान में स्वामी जी सबको यह शपथ दिलाते हैं कि वे उनकी सहायता एक ऐसे मंदिर का निर्माण करने में करें जहां देश का प्रत्येक उपासक उपासना कर सके एक ऐसा जिसके गर्भगृह में केवल ओम शब्द मात्र होगा तो हम में से कुछ को उनके इस वचन में इस एक इससे भी महान मंदिर की झलक मिलती है स्वयं भारत की मातृभूमि की जैसी कि वह है और हम केवल भारतीय धर्मों के ही नहीं वरन समग्र मानव जाति के विभिन्न मार्गों को वहाँ केंद्रित होते देखते हैं उस पुनीत स्थल के चरणों में जहाँ वह प्रतीक प्रतिष्ठित है जो प्रतीक है ही नहीं जहाँ वह नाम है जो ध्वनि मात्र के अतीत है सभी उपासनाओं के समस्त मार्ग और सभी धर्म इसी ओर पहुंचाते हैं इससे भिन्न दिशा में नहीं भारत अपनी इस घोषणा में विश्व के परम विशुद्धतावादी धर्मों के साथ है कि प्रगति दृश्य से अदृश्य की ओर अनेक से एक की ओर निम्न से उच्च की ओर साकार से निराकार की ओर होती है किंतु विपरीत दिशा में कदापि नहीं भारत के साथ अंतर केवल इतना है कि वह हर सच्ची अवस्था को वह जो भी हो और जहाँ भी हो उस महान आरोहण का एक सोपान मानकर उसको सहानुभूति और आश्वासन प्रदान करता है यदि हिंदू धर्म के दूत के रूप में उनका कुछ अपना होता तो स्वामी विवेकानंद जो कुछ थे उससे कम महान सिद्ध हुए होते गीता के कृष्ण की भांति बुद्ध की भांति शंकराचार्य की भांति भारतीय चिंतन के अन्य प्रत्येक महान विचारक की भांति उनके वाक्य भी वेदों और उपनिषदों के उद्धरणों से परिपूर्ण है भारत के पास जो अपनी ही निधियां सुरक्षित है भारत के ही प्रति उनके मात्र उद्घाटक और भाष्यकार के रूप में ही स्वामी जी का महत्व है यदि वे कभी जन्म ही न लेते तो भी जिन सत्यों का उपदेश उन्होंने किया वे वैसे सत्य बने रहते यही नहीं वे सत्य उतने ही प्रामाणिक भी बने रहते अंतर केवल होता उनकी प्राप्ति की कठिनाई में उनकी अभिव्यक्ति में आधुनिक स्पष्टता और तीक्ष्णता के अभाव में और उनके पारस्परिक सामंजस्य एवं एकता की हानि में यदि वे न होते तो आज सहस्त्रों लोगों को जीवनदायी संदेश प्रदान करने वाले वे ग्रंथ पंडितों के विवाद के विषय ही बने रह जाते उन्होंने एक पंडित की भांति नहीं एक अधिकारी व्यक्ति की भांति उपदेश दिया क्योंकि जिस सत्यानुभूति का उपदेश उन्होंने किया उसकी गहराइयों में वे स्वयं ही गोता लगा चुके थे और रामानुज की भांति उसके रहस्यों को चांडाल जाति बहिष्कृत और विदेशियों को बतलाने के निमित्त ही वे वहां से लौटे थे